महाभारत आदि पर्व एकोन पंचाशतमो अध्याय राजा परिचित के धर्म में आचार तथा उत्तम गुणों का वर्णन राजा का शिकार के लिए जाना और उनके द्वारा श्रमिक मुनि का तिरस्कार सौनकवाच यद प्रत राजा मंत्रो जन्मे जय हम पिता स्वर्ग गतिम तनमे विस्तरे पुनर्वद सौनक बोले सूचनंदन राजा जनमेजय ने उत्तंग की बात सुनकर अपने पिता परीक्षित के स्वर्गवास के संबंध में मंत्रियों से जो पूछताछ की थी उसका आप विस्तार पूर्वक पुनः वर्णन कीजिए ब्रह्मण यथाक्ष मंत्रिपति यथाचा ख्याव निधनम तत्परीक्षित उग्र श्रवाजी ने कहा ब्रह्मण सुनिए उस समय राजा ने मंत्रियों से जो कुछ पूछा और उन्होंने परीक्षित की मृत्यु के संबंध में जैसी बातें बताई वह सब मैं सुना रहा हूँ जनमेजय जानंत स्म भवंत तद्यथा वृत्तम पितुर्म आशीत यथा स्वनिधनम गले महायसा जन्मेजय ने पूछा आप लोग यह जानते होंगे कि मेरे पिता के जीवन काल में उनका आचार व्यवहार कैसा था और अंत काल आने पर वे महायशस्वी नरेश किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुए थे श्रुवा भव पितुर कल्याणम प्रतिपस्या में विपरीतम न जा आप लोगों से अपने पिता के संबंध में सारा वृत्तांत सुनकर ही मुझे शांति प्राप्त होगी अन्यथा मैं कभी शांत न रह सकूंगा सौ त्रिवाच माक्यम पृष्ठास्ते न महात्म सर्वे धर्मविध प्राज्ञा राज जनमे जय उग्रत्रवाजी कहते हैं राजा के सब मंत्री धर्मज्ञ और बुद्धिमान थे और महात्मा राजा जन्मे के इस प्रकार पूछने पर वे सभी उनसे यो बोले मंत्र सुन मंत्रणच होदृश पिताव महात्म हो। चरित पार्थिवेन्द्र यथानिष्ठ मंत्रियों ने कहा भोपाल तुम जो कुछ पूछते हो वह सुनो तुम्हारे महात्मा पिता राजेश्वर राज परीक्षित का चरित्र जैसा था और जिस प्रकार वे मृत्यु को प्राप्त हुए वह सब हम बता रहे हैं धर्मात्मा च महात्मा च प्रजापाल पिता तब आशी है यथावृत्त तमहात्मा महात्मा स्वत महाराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा महात्मा और प्रजापालक थे वे महामना नरेश इस जगत में जैसे आचार व्यवहार का पालन करते थे वह चातुर्वर्ण स धर्मस्थम सकृ पर धर्म तो धर्मविद राजा धर्मो निग्रह वे चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके उन सब सबके धर्म पूर्वक रक्षा करते थे राजा परीक्षित केवल धर्म के ज्ञाता ही नहीं थे वे धर्म के साक्षात स्वरूप थे र रक्ष पृथ्वीन्देवीन्द श्रीमान तुल विक्रम देशार्य नई वाहन स चेष्टिन कंचन उनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी वे श्री संपन्न होकर इस वसुधा देवी का पालन करते थे जगत में उनके द्वेष रखने वाले कोई न थे और वे भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे ूते प्रजापतिवात ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चर्मसु स्थिताधंस्ते दधिष्ठिता विध्वाथ विकला कृपनाश्च बभार प्रजापति ब्रह्माजी के समान वे समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखते थे राजन महाराज परीक्षित के शासन में रहकर ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य तथा शुद्र सभी अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों में संलग्न और प्रसन्न रहते थे वे महाराज विधवाओं अनाथों अंगहीनों और दीनों का भी भरण पोषण करते थे सुदर्श सर्वभूता नाम आशीत सोम इवा पर तुष्ट तो पुष्ट जन श्रीमान सत्यवाग्रण विक्रम दूसरे चंद्रमा की भांति उनका दर्शन संपूर्ण प्राणियों के लिए सुखद एवं सुलभ था उनके राज्य में सब लोग हृष्ट पुष्ट थे वे लक्ष्मीवान सत्यवादी तथा अटल पराक्रमी थे धनुर्वेदे तो शिष्योभुनृपार गोविंद गोविंदस्य प्रियत पिता ते जन्मे जय राजा परीक्षित धनुर्वेद में कृपाचार्य के शिष्य थे जन्मे जय तुम्हारे पिता भगवान श्रीकृष्ण के भी प्रिय थे लोकस्य चैव सर्वस्य प्रिय आसी महायशा परीक्षी नु कुछ परीक्षिदेड सौभद्रस्मजो बलि राजधर्माथ कुशलो युक्त सर्वगुण वे महायशस्वी महाराज संपूर्ण जगत के प्रेम पात्र थे जब कुरुकुल परीक्षण सर्वथा नष्ट हो चला था उस समय उत्तरा के गर्भ से उनका जन्म हुआ इसलिए वे महाबली अभिमन्यु कुमार परीक्षित नाम से विख्यात हुए राजधर्म और अर्थनीति में वे अत्यंत निपुण थे समस्त सद्गुणों ने स्वयं उनका वर्ण किया था वे सदा उनसे संयुक्त रहते थे जितेन्द्रियात्मे विधर्म सेवि था छम महाबुद्धि नेत शास्त्र विद्युत उन्होंने अपने इंद्रियों को जीत कर मन को अपने वश में कर रखा था वे मेधावी तथा धर्म का सेवन करने वाले थे उन्होंने काम क्रोध लोभ मोह मद और माश्चर्य इन छह शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी उनकी बुद्धि विशाल थी वे नीति के विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ थे प्रजा इमा स्व पिता ष्ठ ततोदिष्टा तमापन्न सर्वेश दुख आवहन तत स्व पुष्ठ धर्मे प्रतिपेदीवान्द वर्ष सहस्रारी राज्य कुरकुलाभिषिक स्व सर्वूतानुपालक तुम्हारे पिता ने साठ वर्ष की आयु तक इन समस्त प्रजाजनों का पालन किया था हम सबको दुख देकर उन्होंने विदेह प्राप्त किया। पिता के देहावसान के के बाद तुमने इस राज्य को ग्रहण किया है, जो वर्षों से कुरुकुल अधीन चला आ रहा है बाल्यावस्था में ही तुम्हारा राज्य राज्यभिषेक हुआ था तब से तुम ही इस राज्य के समस्त प्राणियों का पालन करते हो जन्मे गय नस्मिन कुले जा तो बभूव राजा जो न प्रजा प्रिय कृत प्रिय विशेषतः प्रेक्ष पिता महाना पर जन्मेजा ने पूछा मंत्रियों हमारे इस कुल में कभी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो प्रजा का प्रिय करने वाला तथा सब लोगों का प्रेम पात्र न रहा हो विशेषतः महापुरुषों के आचार में प्रवृत्त रहने वाले हमारे प्रपितामह पांडवों के सदाचार को देखकर कर प्राय सभी धर्मपरायण ही होंगे कथम निधनम आता मम तथा विधः विध आचक्ष अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे वैसे धर्मात्मा पिता के मृत्यु किस प्रकार हुई आप लोग मुझसे इसका यथावत वर्णन करें मैं इस विषय में सब बातें ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ सौत्रवाच एवं संचोदिता राग्यामंत्रण हस्ते नाधिपम ऊचु सर्वे यथा वृत्तम राग्ञ प्रीत उग्र शर्वाजी कहते हैं सोनक राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर उन मंत्रियों ने महाराज से सब वृत्तांत ठीक ठीक बताया क्योंकि वे सभी राजा का प्रिय चाहने वाले और हितैषी थे मंत्री न राजा पृथ्वी पाल सर्वशस्त्र वृताम बभुआ मृगियाशील राजन पिता सदा यथा पांडुर महाबाहू धनुर्धर वर युधी अस्मा स्वासज सर्वाणीराजकार्याशेषत सक मृगम पत्रि विध्वास तम मृगम गहरे बढ़े मंत्री बोले राजन समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तुम्हारे पिता भूपाल परीक्षित का सदा महाबाहु पांडु की भांति हिंसक पशुओं को मारने का स्वभाव था और युद्ध में वे उन्हीं की भांति संपूर्ण धनुधर वीरों में श्रेष्ठ सिद्ध होते थे एक दिन की बात है वे संपूर्ण राज कार्य का भार हम लोगों पर रखकर वन में शिकार खेलने के लिए गए वहां उन्होंने पंख युक्त बाण से एक हिंसक पशु को बिंध डाला बिंध कर तुरंत ही गहन वन में उसका पीछा किया तेरे पदातिरब्धन त्रिंस तथा युध कलापवान न चाश साद गहने मृगम नष्टम पिता तब वे तलवार बाँधे पैदल ही चल रहे थे उनके पास बाणों से भरा हुआ विशाल चूड़ीर था वह घायल पशु उस घने वन में कहीं छिप गया तुम्हारे पिता बहुत खोजने पर भी उसे पा न सके पिश्रा वयस्थी वर्षो जरान्विता स महारण्य ददश स मुनिष्तम सतम पपक्ष राजेन्द्रो मुनिमोद्रते स्थित न चंचुवाचैनम पृष्ठपी स मुनि सदा अवस्था साठ वर्ष की आयु और बुढ़ापे का संयोग इन सब के कारण वे बहुत थक गए थे उस विशाल वन में उन्हें भूख सताने लगी। इसी दशा में महाराज ने वहां श्रेष्ठ शमी को देखा राजेंद्र परीक्षित ने उनसे मृग का पता पूछा किन्तु वे मुनि उस समय मौहन व्रत के पालन में संलग्न थे उनके पूछने पर भी महर्षि श्रमिक उस समय कुछ न बोले ततो राजा छुक्षमा मुनि स्थान स्थित मौन व्रतधरम शांत सद्यो मंडुव काठ की भांति चुपचाप एवं अविचल भाव से स्थित थे यदि भूख प्यास और थकावट से व्याकुल हुए राजा परीक्षित को उन मौन शांत महर्षि पर तत्काल क्रोध आ गया नबबोध चतम राजा मौन वृत धरम मुर्षया मा स राजा को यह पता नहीं था कि महर्षि मौन भ्रतधारी हैं अतः क्रोध में भरे हुए आपके पिता ने उनका तिरस्कार कर दिया मृतम सर्पम धन स्कोट्याप्य धरा तलात तस् शुद्धात्मन प्रादास्कंधे भरत सप्तम भरतश्रेष्ठ उन्होंने धनुष की नोक से पृथ्वी पर पड़े हुए एक मृत सर्प को उठाकर उन शुद्धात्मा महर्षि के कंधे पर डाल दिया न चोवाच सभी तमथो साधाधुआ तस्थौ तथा क्रुद्ध सर्प स्क धारयन् कुंतु उन मेधावी मुनि ने इसके लिए उन्हें भला या बुरा कुछ नहीं कहा वे क्रोध रहित हो कंधे पर मरा सर्प लिए हुए पूर्व शांत भाव से बैठे रहे इतिश्री महाभारते आदि परवणि आस्तिक परवणी पार्षते एकोन पंचाशत नमोध्या